सरकार रेडियो पर जन की बात में आज हम बात करेंगे मुकेश असीम जी से जो कि मुंबई से हैं और देश विदेश के आर्थिक व राजनीतिक मसलों पर लगातार वो पत्र पत्रिकाओं में लेखन कार्य करते रहते हैं भारत में चल रहे किसान आंदोलन पर भी उनके लेख और टिप्पणियां हम पत्र पत्रिकाओं और उनकी फेसबुक वॉल पर भी देखते रहते हैं तो आज किसान आंदोलन के संदर्भ में हम जानेंगे उनके मन की बात वो फोन पर हमसे जुड़ चुके हैं मुकेश असीम जी आपका स्वागत है धन्यवाद मुकेश जी किसान आंदोलन जो कि इस समय देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है और एक महीने से भी अधिक समय से यह आंदोलन चल रहा है देश और विदेशों में भी इसे खूब समर्थन मिल रहा है कई राज्यों से किसान इस आंदोलन में शामिल हैं कई वामपंथी संगठन भी आंदोलन को सफल करने में लगे हुए हैं कुछ संगठनों ने इसके वर्ग चरित्र पर सवाल उठाते हुए इसकी कुछ मांगों के समर्थन की बात भी कही है और अब तो जो की हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नई कमेटी भी बना दी है जो की अपने अस्तित्व में आने के साथ ही सवालों के घेरे में है हालांकि कमेटी के चार सदस्यों में से एक भूपेंद्र सिंह ने इस विरोध को देखते हुए अपना नाम वापस भी ले लिया है किसानों ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर अलग से अपनी एक परेड निकालने की योजना बना रखी है तो इस सबको देखते हुए आपके मन की बात से हम और हमारे श्रोता अवगत होना चाहेंगे किस रूप में आप इस आंदोलन को देखते हैं भारत में 1960-70 के दशक में हरित क्रांति के रूप में उंजीवादी खेती शुरू हुई उंजीवादी खेती अर्थात बाजार में बेचने के लिए माल उत्पादन वाली खेती निश्चित रूप से शुरू में बाजार के लिए उत्पादन करने पर किसानों के काफी हिस्से को लाभ हुआ किसान बाजार के प्रति लालयित भी थे उत्पादन उस समय भारत में क्योंकि खाद्यान्न उत्पादन आवश्यकता से कम था उस समय उस दौरान तो अक्सर जो दाम है बाजार में वो फसल के बाद बढ़ते भी थे कुछ समय बाद और सरकार ने भी खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आ, कुछ राज्यों में खास तौर पर आ, सरकारी खरीद की शुरुआत की थी, थी इसलिए किसानों को निश्चित रूप से बाजार के लिए खेती का शुरू में लाभ हुआ लेकिन जल्दी ही किसानों के बड़े हिस्से में पाया जो छोटी जोत वाले किसान थे उन्होंने पहले पाया जो सीमांत और लघु किसान है एक हेक्टेयर से कम वाले सीमांत किसानों और दो हेक्टेयर से कम वाले लघु किसानों ने पाया कि बाजार में बेचने के लिए उनको जो पूंजी लगानी पड़ती है कर्ज लेना पड़ता है बीज खाद रसायन यंत्र सब खरीदने पड़ते हैं पानी सब खरीदना पड़ता है उसके बावजूद भी बाजार में गारंटी नहीं है कि उन्हें लाभ होगा इसलिए ये छोटी जोत वाला जो बड़ी संख्या है उसको तो 10-20 साल बाद ही इस पूंजीवादी बाजार की अनिश्चितता से वो लोग ऋण में दब चुके थे और वो इस बात को समझ चुके थे कि इसमें उनका लाभ नहीं है इसीलिए बड़े पैमाने पर आत्महत्याओं की खबरें हम लोग जानते हैं बहुत पहले से आने लगी थी लेकिन फिर भी जो बड़ी जोत वाले किसान है उन लोगों को बहुत समय तक लगता रहा की ये बाजार उनको लाभ देगा लेकिन पिछले कुछ सालों में पिछले एक डेढ़ दशक में उन्होंने भी पाया है कि बाजार में लाभ की गारंटी की बात छोड़िए बल्कि बाजार में उनसे बड़े पूंजीपति बैठे हुए हैं जिनके सामने वो खुद कुछ नहीं है जहां पे बड़ा किसान धनी किसान खुद को समझता था कि वो तालाब की बड़ी मछली है छोटे किसानों को हजम कर सकता है लेकिन इस बड़े विशाल पूंजीवादी बाजार में आकर उन्होंने पाया कि वो तो खुद शार्क और मगरमच्छ के सामने है तो इसलिए उनको भी अपना जो संपन्नता पर खतरा दिखाई देने लगा और खास तौर पर ये नई सरकार ने आने के बाद सुधार के नाम पर जो काम शुरू किए और जिस तरह कृषि बाजार को पूर्ण रूपेण खुले पूंजीवादी बाजार में एकीकृत करने की कोशिश की उससे उन्हें अपने ऊपर खतरा दिखाई देने लगा था कई साल पहले ही इसीलिए बहुत समय से किसानों का बड़ा हिस्सा अब खुले बाजार की बात की मांग नहीं कर रहा था लेकिन खास तौर पर ये सरकार जो अब नए तीन कानून लेकर आई पहले अध्यादेश के द्वारा और बाद में संसद में जिस तरह से बगैर किसी बहस के बगैर किसी कमेटी में व्यवस्थित रूप से सुनवाई और विचार के उनको तेजी से पास कराया गया उससे अब छोटे किसानों किसानों के साथ साथ धनी किसानों को भी लगने लगा है कि इस पूंजीवादी व्यवस्था में बड़े पूंजीपतियों को जो मौका दिया जा रहा है खुले बाजार में कब्जा करने का उसके सामने वो भी नहीं टिक पाएंगे इसलिए इस समय छोटे किसानों के साथ साथ बड़े किसानों तक धनी किसानों तक को एक खतरा नजर आने लगा है धनी किसानों के अधिकांश हिस्से को इसीलिए किसानों का क्योंकि ये किसानों के विभिन्न तबकों को एक साथ ये खतरा नजर आने लगा इसलिए इतना मजबूत आंदोलन खड़ा हुआ है इसीलिए वो लोग इतनी मजबूती के साथ लगभग पहले कई महीने तक बाहर आंदोलन चलता रहा और अभी 26 नवंबर से 50 दिन से अधिक से वो लोग दिल्ली के बॉर्डर पर आकर इस ठंड में डटे हुए हैं और उनको पूरे देश के किसानों का अगर शारीरिक समर्थन भी नहीं तो हमदर्दी और समर्थन तो हासिल है ही और बड़े पैमाने पर जनता का भी समर्थन मिल गया इसके पीछे ये कारण मुझे नजर आता है। जी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी आ, अभी बन चुकी है ये भी एक सवाल है कि अब ये आंदोलन किस दिशा में आगे जाएगा इस पर हम बाद में आएंगे आ, मुझे लगता है उसके पहले हम जो बहुत सारे सवाल हैं किस किसान आंदोलन से जुड़े हुए खासकर जो वामपंथी पार्टियां हैं उनके समर्थन और कुछ मुद्दों पे विरोध भी है कुछ संगठनों का तो एम के बारे में शुरू से ही ये बात कही जा रही है और अभी भी उस बात पे कुछ संगठन कायम है कि एमएसपी की जो मांग है वो कुलकों की मांग है थोड़ी सी संख्या में जो ऊपरी स्तर पे सिर्फ 6 प्रतिशत किसानों की आबादी का जो हिस्सा है उनके हित की ये मांग है ये बात उठाई गई और दूसरी तरफ जो वामपंथी बहुत सारे संगठन है वो पूरी तरह से लगे हुए हैं आंदोलन को सफल करने में और उनका ये मानना है की नहीं नहीं ये जैसा कि आपने भी कहा कि किसानों का बहुत बड़ी आबादी आंदोलन में शामिल है तो उस आबादी के साथ में वो कंधे से कंधा मिलाकर वो खड़े हैं और इन तीनों किसान विरोधी कानूनों का वो विरोध कर रहे हैं तो ये जो दो पक्ष एक नजर आते हैं इस आंदोलन में इसके बारे में आपका क्या कहना है क्योंकि तो जो पक्ष इसका समर्थन कर रहा है वो आमतौर पर जो कि वामपंथी मजदूर तबके का प्रतिनिधित्व करते हैं मजदूर आंदोलन की बात करते हैं मजदूरों के नेतृत्व में क्रांति की बात करते हैं तो किसानों के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना और किसानों की मांगों को ठाना और वहीं पर हम देख रहे हैं कि जो मजदूरों की जो खेती हर मजदूरों की मांगे हैं या जो निचले तबके का कि किसान है उसकी मांगे कई बार नहीं आ पाती है चूंकि हम देख रहे हैं की जो खेती में जो आधारभूत सुधार की बातें हैं वो नहीं दिखाई पड़ रही कहीं पर खेतीहार मजदूरों की चूंकि वो भी खेती से जुड़े हुए लोग हैं तो निश्चित तौर पर हम उनको अलग मुझे नहीं लगता कि उनको किया जाना चाहिए खेतीहर मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई यानी कि मांग की जानी चाहिए सब्जियां हैं फल हैं, इन सबको एमएसपी पर खरीद की मांग नहीं हो रही अभी भी अनाजों पर ही बात टिकी हुई है दुग्ध व्यवसाय का बहुत बड़ी मात्रा में हमारे देश के किसान दुग्ध व्यवसाय में भी लगे हुए हैं ये सारी मांगे नहीं आ रही हैं तो ये दो दो पक्ष हैं इन दोनों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि इनको अपनी स्थिति पर पुनर्विचार नहीं करना चाहिए और इस आंदोलन को सरवारा वर्ग के हितों को देखते हुए इसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए आपको क्या लगता है सबसे पहले तो हमें ये समर्थन और विरोध के बजाय हमें ये समझना चाहिए जहां तक मजदूर वर्ग की मांगों का सवाल जहाँ तक खड़ा होता है बिल्कुल निश्चित रूप से मजदूर वर्ग के मांगों को लेकर आंदोलन होना चाहिए मजदूर वर्ग की मांगों को लेकर और सिर्फ मजदूर वर्ग की मांगों को लेकर नहीं मजदूर वर्ग की शोषण से मुक्ति के सवाल को लेकर संघर्ष होना चाहिए लेकिन वो संघर्ष कौन करेगा मजदूर वर्ग के लिए संघर्ष मजदूर वर्ग ही करेगा और वामपंथी होने के नाते मार्गसवादी होने के नाते हम मानते हैं कि मजदूर वर्ग है सरवारा वर्ग है वो इतिहास का सबसे अगुवा वर्ग है उसमें शोषण से मुक्ति के संघर्ष में सारी मेहनत कर जनता को नेतृत्व देना है ऐसा मार्क्सवादी लोगों का मूलभूत विचार है तो मार्क्सवादी किसानों से ये अपेक्षा करें किसान का मतलब हम लोग यहाँ मालिक किसानों की बात कर रहे हैं जो चाहे छोटा है चाहे बड़ा वो कुछ जमीन के कपड़े के मालिक हैं और उनकी स्थितियों में निश्चित रूप से आपस में फर्क है धनी किसान मध्यम किसान और जो गरीब लघु सीमांत किसान है उनके हितों में भी परस्पर फर्क है लेकिन मूलतः वो सभी मालिक किसान है इसलिए वो मालिक किसान अपने सामूहिक हित के लिए लड़ रहे हैं वो सामूहिक हित में आपस में अंतर विरोध है लेकिन किसान आंदोलन मजदूर वर्ग की मांगों को उठाएगा ये अपेक्षा करना ही मेरी नजर में गलत है मतलब अतार्किक है उसके लिए तो मजदूर वर्ग को खुद ही आगे आना पड़ेगा और ये अपने आप में मतलब अफसोस की बात है कि खुद मजदूर वर्ग के सामने चार लेबर कोड के रूप में एक भयंकर हमला मजदूर वर्ग के हितों पर हो रहा है और मजदूर वर्ग उसके लिए एक सशक्त आंदोलन खड़ा नहीं कर पा रहा है और मजदूर वर्ग के आंदोलन की बात करने वाले बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे हैं कि किसान आंदोलन की बात को उठाया ठीक है थीके? तो असल में तो मजदूर वर्ग ने अपने लिए भी संघर्ष करना चाहिए किसानों को भी उन्होंने ही रास्ता दिखाना होगा कि आपको इस रास्ते पर बढ़ना है तो इसलिए सवाल यहाँ ये है कि मजदूर वर्ग कैसे हस्तक्षेप करे जिससे वो अपनी ऐतिहासिक भूमिका को पूरा करे और वो किसानों को भी ये कह सके कि किसानों की मुक्ति इस तरह से होगी क्योंकि तो एक मार्क्सवादी के रूप में वामपंथी के रूप में हम ये मानते हैं कि किसान खुद अपनी मुक्ति नहीं कर सकते क्योंकि तो किसान खुद मालिक है और एक मालिक के रूप में उनका एक पूजिया मालिक का एक स्वभाव है और वो अपने हर एक मालिक अपने अपने लाभ के लिए लड़ता है इसलिए वर्ग के रूप में में किसानों ने कभी भी दुनिया क्रांति को नेतृत्व नहीं दिया है किसान आ, या तो पूंजीपति वर्ग के साथ मिलकर बुर्जवा जनतांत्रिक क्रांति किसानों ने की है या मजदूर वर्ग के नेतृत्व में उन्होंने जनवादी क्रांतियां या समाजवादी क्रांतियां की हैं जैसे चीन में रूस में हुआ तो अब सवाल है कि ये किसानों को सब किसान आंदोलन को हमको किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में ही देखना चाहिए जिससे हम ये समझ सके कि मजदूर वर्ग इसमें कैसे हस्तक्षेप करें तो निश्चित रूप से एमएसपी का सवाल एमएसपी का सवाल कोई क्रांतिकारी सवाल नहीं है एमएसपी से किसानों की मुक्ति भी नहीं हो सकती है और एमएसपी से अधिकांश किसानों की खेती लाभ में भी नहीं आ सकती है न अभी हमने पहले ही कहा कि एमएसपी की व्यवस्था नहीं अधिकांश जो लघु सीमांत किसान हैं वो तो दो दशक पहले ही समझ चुके थे कि वो लाभ में नहीं आ सकते और एमएसपी के बावजूद ये MSP का जिन धनी किसानों को फायदा मिलता था वो भी अब धीरे धीरे इस बात को समझ रहे हैं रहेगी एमएसपी से उनकी खेती भी लाभकारी नहीं हो सकती तो इस सवाल को हमें समझना पड़ेगा और इसीलिए क्योंकि एमएसपी क्या है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ठीक है कि अगर बाजार में मूल्य इससे नीचे गिरने लगे तो सरकार इस मूल्य पर कुछ खरीदने की व्यवस्था करेगी जिससे बाजार में मूल्य स्थिर हो जाए तो कभी भी इस नीति का ये मतलब नहीं था कि सरकार सारा उत्पादन खरीदेगी बल्कि सरकार कहती है कि वो इस न्यूनतम मूल्य पर खरीदारी पे बाजार में आएगी जिससे मूल्य स्थिर हो जाए ठीक है लेकिन पहले किसान आंदोलनों ने कभी ये मांग नहीं की एमएसपी पर सारी उपज खरीदी जाए क्योंकि खुद अमीर किसानों का एक हिस्सा ये समझता था कि फसल आने के दो महीने तीन महीने चार महीने बाद बाजार में जब अनाज का अभाव होने लगता है बांध के सामने आपूर्ति कम हो जाती है तो दाम एमएसपी से ज्यादा हो जाते हैं तो खुद धनी किसान नहीं चाहते थे सारी ऊपर सरकार को बेची जाए बल्कि 70 के दशक में तो एक समय सरकार को लेवी लगानी पड़ी थी की आपको इतना बेचना ही पड़ेगा क्यूँकी कि किसान सरकार को अपना माल बेचना नहीं चाहते थे उनको पता था की अगर हम कुछ महीने रोक लेंगे तो उस समय क्या होता था बड़े किसान स्टोर करते थे बड़ी बड़ी टंकियां घरों में लगाते थे 100 कुंटल 150 सौ 200 दो वो लोग स्टोर कर लेते थे खुद छोटे किसानों से सस्ते दाम पर खरीद लेते थे बाद में कुछ महीने बाद, फसल आने के कुछ महीने बाद उसको महंगे दामों पर बेचते थे इसलिए एमएससी पर सारी उपज खरीदे सरकार ये किसान आंदोलन की पहले अस्सी के दशक में नब्बे के दशक में चौधरी चरण सिंह के वक्त में या महेंद्र सिंह टिकैत के वक्त में या शरद जोशी के नेतृत्व में जो आंदोलन था या दक्षिण भारत में नंजुंदा स्वामी के नेतृत्व में जो आंदोलन था 80 नब्बे के दशक में उन आंदोलन की मांग असल में थी कि किसानों को जिसको चाहे बेचने का अधिकार मिले और जहां चाहे बेचने का अधिकार मिले और जितना चाहे भंडारण का अधिकार मिले दरअसल सरकार इन तीन नए कानूनों से अस्सी नब्बे के दशक में किसान जो धनी किसान कुलक जो मांग कर रहे थे उस मांग को पूरा कर रही है लेकिन 80 नब्बे के दशक के कुलक किसानों के मांग को जब ये सरकार पूरा कर रही है तो अब खुद गरीब किसान ही नहीं खुद कुलक भी उस बात के खिलाफ खड़े हो जा रहे हैं क्योंकि अभी परिस्थिति बदल गई है अभी खेती में जो पूंजीवाद में जो हम मार्क्स ने इसको बताया था अति उत्पादन अति उत्पादन की स्थिति है अति उत्पादन का अर्थ यह नहीं होता की सामाजिक आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो गया है उसका अर्थ होता है कि बाजार में मांग से अधिक उत्पादन हो गया है तो समस्या क्या है कि उत्पादन बढ़ा है मांग उतनी नहीं है लोग भूखे हैं कुपोषित हैं, अपोषित हैं पिछहत्तर से छिहत्तर तिछत्त लोग अभी इसी साल की एक विश्व खाद्य संगठन की रिपोर्ट है कि वो लोग अपनी आवश्यकता का खाना उनकी जितनी आय है वो पूरी आय को सिर्फ भोजन के लिए खर्च करें तब भी वो अपनी आवश्यकता का भोजन नहीं खरीद सकते तो देश में कुपोषण है अपोषण है भुखमरी है लोग मरते हैं और जो विश्व भूख सूचकांक है अंगर इंडेक्स है उसमें हमारा 102, 103वां नंबर है 119 देशों में उसके बावजूद भी उधर अन्न हमारे पास प्रचुर पड़ा हुआ है सिर्फ सरकारी भंडार में साढ़े सात आठ करोड़ टन अनाज पड़ा हुआ है क्योंकि लोगों की आय इतनी कम है कि लोग उसको खरीद नहीं सकते तो अगर मांग कम हो जाएगी बाजार में उत्पादन होगा तो दाम गिर जाएंगे इसलिए पिछले कुछ सालों से एमएसपी कुछ भी घोषित कर रही है सरकार लेकिन खुले बाजार में किसान पा रहे हैं कि मांग नहीं है खरीदारी नहीं है और दाम एमएसपी के मुकाबले बहुत नीचे हैं और फसल के चार छह महीने बाद भी नहीं बढ़ रहे इसलिए अब उनको बाजार से उनका मोह भंग हो रहा है और इस समय किसान आंदोलन की जो मांग है वो ये है कि एमएसपी पर सारी मतलब ये धीरे धीरे ये मांग आंदोलन में उभर रही है जिसको लेके काफी समस्या है सरकार के किसान आंदोलन के बीच में जो टकराव है कि सारी उपज सरकार खरीद ले और जो के नेतृत्व में आंदोलन होते हुए भी निश्चित रूप से आंदोलन का नेतृत्व धनी किसानों के हाथ में है लेकिन उसको अगर छोटे गरीब मेहनत किसानों का भी बड़े पैमाने पर समर्थन मिल जाए तो उसकी वजह के पीछे एक कारण यह भी है कि वो लोग चाहते हैं कि उनकी उपज भी सरकार उस दाम पर खरीद ले जिसका उनको लाभ पहले कभी नहीं मिला जो छोटा किसान है निश्चित रूप से उसके पास मार्केट में बेचने के लिए सरप्लस बहुत कम होता है लेकिन एक मालिक के रूप में जो भी उत्पादक है वो हमेशा चाहता है कि उसको अधिक दाम मिले इसलिए जो छोटा किसान है जिसके पास बहुत थोड़ी मात्रा में सरप्लस है बाजार में बेचने के लिए वो भी चाहता है कि एमएसपी पर उसका भी अनाज बिक जाए इसलिए धनी किसानों के नेतृत्व वाले आंदोलन में बड़े पैमाने पर लघु और सीमांत किसान भी शामिल हो गए हैं और यही वजह है कि इस आंदोलन का नेतृत्व जो हो सकता था सरकार से समझौता कर लेता उसको समझौता करने में अब दिक्कत आ रही है शुरू शुरू में कुछ किसान नेताओं ने धनी किसान नेताओं ने वीएम सिंह जैसे और राकेश टिकैत जैसे नेताओं ने कोशिश की थी कि जल्दी समझौता हो जाए लेकिन नीचे से जो आम किसान है उनका दबाव अब इतना अधिक है क्योंकि उनकी ताकत से ही आंदोलन ताकतवर हुआ है धनी किसानों की संख्या से ताकतवर नहीं हो सकता था लेकिन उनके शामिल होने से नेतृत्व पर यह दबाव भी है कि वो सरकार के साथ मिली भगत करके उनको धोखा ना देते दे। तो ये आंदोलन में भी एक विरोधाभास की या अंतर विरोध की स्थिति है इस तरह से हमें आंदोलन को समझना चाहिए कि सारी उपज खरीदने की जो मांग है वो एक किसानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस मांग पर इकट्ठा हो गया है लेकिन सारी उपज को एक दाम पर खरीद लेना ये तो एक पूंजीवादी बाजार में कैसे सकता है पूंजीवादी सरकार एक पूंजीवादी सत्ता इस मांग को कैसे माने मतलब पूंजीवाद में बाजार को समाप्त कर देना ये तो खुद पूंजीवाद का पीछे हटना होगा इसीलिए इतना बड़ा टकराव है कि सरकार इस मांग को पूरा नहीं कर सकती है और किसानों का बहुत बड़ा हिस्सा इस मांग पर अड़ा हुआ है और वो नेतृत्व भी बीच में फंस गया है वो अब इससे पीछे नहीं पीछे हटने का रास्ता नहीं खोज पा रहा है अगर नेतृत्व में कुछ लोग चाहते भी है तो वो पीछे हटने का रास्ता नहीं खोज पा रहे हैं ये आंदोलन में एक टकराव की स्थिति है लेकिन यही से मजदूर वर्ग के लिए अगर मजदूर वर्ग वास्तव में एक क्रांतिकारी पार्टी के रूप में संगठित होता देश भर के पैमाने पर तो यही पे तो उसके लिए हस्तक्षेप का भी रास्ता भी यहीं से बनता है क्योंकि पूरी उपज को निश्चित दाम पर सरकार खरीद ले ये तो सिर्फ समाजवादी व्यवस्था में मजदूर वर्ग का राज्य कर सकता है समाजवादी व्यवस्था में आ, वो यही करता है कि किसान मजदूर वर्ग की सत्ता के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे सत्ता उसको बताएगी आपको देश की सामाजिक आवश्यकताओं के लिए इतना इतना कृषि उपज की जरूरत है आप इसको पैदा कीजिए और इस नाम पर हम पूरी चीज को खरीद लेंगे बाजार में पूंजीवादी बाजार का स्थिति नहीं रहेगी तो ये बात तो सरहारा वर्ग ही किसानों को कह सकता है की ये मांग पूंजीपतियों की सरकार अडानी अंबानी की सरकार पूरा कर नहीं सकती है तब अडानी अंबानी को प्रॉफिट कैसे होगा अगर इस मांग को ये सरकार मान लेगी तो ये मांग सिर्फ मजदूर वर्ग पूरी कर सकता है तो मजदूर वर्ग अगर एक ताकत के साथ इस बात को कह सकता है किसानों से तब मजदूर वर्ग के नेतृत्व में ये पूंजीवाद के खिलाफ आंदोलन बन सकता है निश्चित रूप से आज ऐसी स्थिति नहीं है मजदूर वर्ग भी दिखराव की स्थिति में है उनके बीच एकता नहीं है इस तरह की कोई चेतना नहीं है एक संगठित रूप में एक संगठित नेतृत्व के रूप में आंदोलन करने की क्षमता नहीं है इसलिए मजदूर वर्ग ये कह नहीं पा रहा है कह पाने की स्थिति में नहीं है और मजदूर वर्ग के जो तमाम वामपंथी संगठन हैं, वो सिर्फ आंदोलन को समर्थन की रस्म अदायगी तक रह जा रहे हैं उसको वास्तव में क्रांतिकारी दिशा दे पाने में समर्थ नहीं हो रहे ऐसा मेरा मानना है जी आप... क्या आपको क्या लगता है मुकेश जी की चूंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आपने कहा एम की मांग का मान पाना या अगर ये होगा तो जैसा कि हमने पिछले चर्चाओं में भी बात की कि ये पूरी तरह तो लागू होना संभव नहीं लग रहा है कि पूरी उपज खरीद ली जाए तो कुछ कुछ कुछ राज्यों को ही दिया जाएगा या किस तरह का समझौता होगा इस पर आपकी क्या क्या आपको लगता है और दूसरी बात ये है की अगर ये दोनों चीजें हैं आंदोलन अगर तीनों कानूनों को वापस ले लिया जाता है आंदोलन जीतता है तो क्या स्थितियां बदल सकती हैं क्योंकि हम पहले से ही देख रहे हैं जब ये कानून नहीं थे अगर हम तब से और इस आंदोलन के बाद की स्थितियों की तुलना करें तो कोई ज्यादा फर्क नहीं समझ में आएगा जो मुझे लगता है जैसा कि हम एम एस देख रहे हैं कि कोई विशेष परिवर्तन आने की स्थिति नहीं है थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है तो क्या किसानों की जो आत्महत्याएं थी रुक क्या जो किसानों की जो आमतौर पर बहुत सारी दिक्कतें आधारभूत दिक्कतें हैं सिंचाई की खाद बीज की जो महंगाई है या बहुत सारी दिक्कतें होती हैं किसानों को छोटे स्तर पर जो किसानी होती है तो उन सारी जो समस्याओं के लिए तो कोई मांगे हैं नहीं इस आंदोलन में तो क्या बदलेगा पहले और बाद में क्या बदलेगा कानून वापस लिए जाने पर और अगर वापस नहीं लिए जाते हैं तो अगर उसके बारे में भी आप कुछ पूर्वानुमान लगा सकते हैं तो उसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए क्या हो सकता है पहले तो हम इस सवाल को लेते हैं कि सरकार क्या कर सकती है जी जी तब एक उपाय सरकार के सामने जो पूंजीवाद में हमेशा होता है और जिसको ये सरकार काफी दिन से करने की कोशिश कर भी रही है और बल्कि इसके पहले यूपीए की सरकार के समय में वो शुरू हुआ था वो है गरीब जनता को लालच देने की कोशिश करना जो ये सारे कार्यक्रम हम देखते हैं कि छह हजार रुपया साल देंगे या आपको पहले फला सब्सिडी मिलती थी अब आपके अकाउंट में कुछ पैसा उल देंगे तो ये है लालच दे गरीब जनता को खरीदने की कोशिश ठीक है और क्योंकि भारत में बहुत गरीब जनता है तो छह हजार रुपया बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ माने भी रखता है उसका आकर्षण भी है तो एक उपाय है की ऐसा कुछ लालच दे सरकार जनता के एक हिस्से को खरीदने की कोशिश करे लालच देखे उसको अपने पक्ष में करने की कोशिश करे ये हम सबके अकाउंट में चलो छह हजार के बजाय पंद्रह हजार रूपए साल डाल देंगे तो आपको एमएसपी नहीं भी मिलती है तो देखो आपको पंद्रह हजार दे दिया ना साल में जो ये इनकम गारंटी का कई साल से हम लोग सुन रहे हैं बेसिक इनकम गारंटी स्कीम ये पूंजीवादी व्यवस्था में दुनिया भर में ये बात उठ रही है की अलग अलग सब्सिडी देने के बजाय उनको कुछ कैश दे दो नकद दे दो और नकद देखे उनको बाजार में आने के लिए क्योंकि नकद मिलेगा तो इसका मतलब बाजार में आएगा कुछ खरीदने के लिए तो जो थोड़ा बहुत हिस्सा अभी बाजार के बाहर है उसको भी बाजार के अंदर आने के लिए विवर्श करो ठीक है लालच देखे विवर्श करना मतलब जबरदस्ती नहीं बल्कि लालच देखे आपको पंद्रह हजार रूपए आपके खाते में डाल देंगे आप जो मनती है खरीद लो तो आप ये कानून के लिए क्यों लड़ते हो तो एक उपाय ये रहता ऐसा बहुत सारे जो पूंजीवादी विशेषज्ञ आर्थिक विशेषज्ञ उस सरकार को ऐसा राय दे भी रहे हैं कि किसानों को क्योंकि ये वो लोग कह रहे हैं कि ये सुधार बहुत अच्छे हैं और ये सुधार बहुत जरूरी है लेकिन इन सुधारों से क्योंकि किसानों का बड़ा हिस्सा असुरक्षित महकूफ कर रहा है तो इसलिए किसानों को कुछ आय गारंटी का स्कीम दे दो और उससे किसान लोग संतुष्ट हो जाएंगे कि ठीक है हमको हाल हाँ में पंद्रह हजार रुपया बीस भी दे दो या पर हेक्टेयर कुछ दे दो तो जिसके पास जितनी ज्यादा जमीन है उसको उतना ज्यादा मिलेगा तो उससे किसानों का एक हिस्सा संतुष्ट होकर आंदोलन से पीछे हट सकता है ऐसा एक विकल्प बहुत सारे बुर्जुआ जो विशेषज्ञ हैं, वो लोग सरकार को सुझा रहे हैं एक ये है दूसरा है कि सरकार वापस ले ले तीन कानूनों को उसमें बाधा है कि मोदी ने अपना जो एक छवि बनाई है फासिस्ट सुपरमैन की उसमें बाधा पड़ती है कि मोदी जी तो कभी पीछे हटते नहीं है उस वजह से वो एक बाधा है तीसरा रास्ता उसके सामने दमन का विकल्प है जिसको हम बीच बीच में होते देखते हैं कि कभी ये सिख फॉर जस्टिस के नाम पे खालिस्तान के नाम पर किसी नाम पे अभी कल सा, इतने सारे लोगों को एन आई ए ने नोटिस भेजे हैं तो इसको इसमें कुछ ये आतंकवाद का राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बता के दमन की गुंजाइश करना या सुप्रीम कोर्ट से एक विकल्प है कि सुप्रीम कोर्ट से आदेश करा ले कि नहीं नहीं आ, अभी हमने तो रोक दिया है इसलिए अभी किसान आंदोलन नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दे और उस बहाने से सरकार इसको बलपूर्वक हटाने के लिए बाकी देश की जनता का समर्थन हासिल कर ले कि तो जब सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करता है तो आप हट जाओ तो ये तीन चार विकल्प है अभी हम नहीं कह सकते हैं कि कौन से तरफ आंदोलन और सरकार का टकराव जाएगा ये अभी हमें देखना बाकी है ये एक पक्ष है दूसरा पक्ष है कि क्या सरकार तीन कानूनों को वापस ले ले तो तब क्या होगा तो मेरा कहना है कि ये तीन कानून जब नहीं थे तब भी पिछले 20 साल से 25 साल से किसानों की जो बर्बादी तो उसके पहले ही शुरू हो चुकी थी और बढ़ती जा रही है और बड़े पैमाने पर आत्महत्या उस जमाने में शुरू हुई जब एमएसपी में बहुत तेजी से वृद्धि हुई थी दो हजार सात के टाइम में क्योंकि एमएसपी पी अपने आप में अलाभकारी ऋण की स्थिति पैदा करती है कैसे उसका मैं एक उदाहरण देता हूं एनएसपी अगर अधिक घोषित की जाए तो हर किसान क्या सोचता है अच्छा इस बार मेरी फसल अगर बहुत अच्छी होगी तो मुझे बहुत लाभ होगा तब किसान क्या करता है और ज्यादा कर्ज लेकर ज्यादा पूंजी निवेश करता है नकदी फसल उग जाता है अधिक बढ़िया महंगा बीज खरीदता है महंगे से महंगा खाद खरीदता है रसायन खरीदता है अधिक से अधिक मजदूरी देके कई कई बार निराई गुड़ाई कराता है ये सब करता है और उसमें किसी वजह से फसल बर्बाद हो जाए या उसी साल दाम गिर जाए और उसकी एमएसपी पर नहीं बिके तो असल में और ज्यादा जो रिस्क है खेती की जो प्रकृति है उसमें असल में हानि होने का लाभ का जितना लालच है उतना ही हानि होने का खतरा होता है और इसीलिए बहुत सारे किसान इसी वजह से हानि में और कर्जदार हो जाते हैं क्योंकि तो वो लाभ के लालच में पूंजीवादी बाजार में और एमएसपी से मिलने वाले लाभ के लालच में जब अपनी क्षमता से अधिक कर्ज पे पूंजी लेके निवेश करते हैं और वो लाभ मिलता नहीं है इसीलिए कर्जदार होते हैं और इसी से आत्महत्याओं की स्थिति आती है तो ये इन तीन कानूनों के पहले से भी हो रहा था और ये होता रहेगा ये तीन कानून इस स्थिति को कुछ तेज जरूर करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मूलतः अर्थव्यवस्था की परिस्थिति को बदल रहे हैं ये सिर्फ इस प्रक्रिया को तेज कर रहे हैं तो अगर ये नहीं भी होगा तब भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी और किसानों की विपन्नता पूंजीवादी बाजार में बढ़ती ही रहेगी पूंजीवाद एक बार पूंजीवाद का माल उत्पादन अगर अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र में आ जाता है तो वो निरंतर बढ़ता रहता है और पूंजीवाद की प्रकृति है कि छोटी पूंजी बड़ी पूंजी के सामने टिकती नहीं है वो बर्बाद होती रहती है इसमें किसानों का जो जो बर्बाद होने की जो ये प्रक्रिया है ये पूंजीवाद के रहते इसको रोकना संभव नहीं है तो ये पूंजीवादी व्यवस्था का जो ऐतिहासिक नियम ही ये है कि वो छोटे उत्पादकों को नष्ट करके इजारेदारों को पैदा करती है बड़े बड़े ये हम चाहे खेती के क्षेत्र में देखें चाहे दस्तकारी के क्षेत्र में देखें चाहे हम अन्य सभी व्यवसाय उद्योग में देखें तो सभी जगह छोटे उत्पादक छोटे कारोबारियों का नष्ट होने का जो काम है वो पहले से चल रहा था और खास तौर पर पिछले चार पांच साल में जो नोटबंदी और जीएसटी और ये तमाम किस्म की चीजें आई है उसने निरंतर इस प्रक्रिया को तेज किया है कि छोटे उत्पादक दिवालिया हो रहे हैं कंगाल हो रहे हैं और इस सारे आर्थिक संकट के बीच में भी जो बड़े पूंजीपति हैं, उनकी दौलत बढ़ती चली जा रही है उनकी पूंजी बढ़ती चली जा रही है ये आर्थिक संकट सबके लिए समान नहीं है अंबानी हो चाहे अडानी हो चाहे टाटा हो चाहे जितने भी बड़े बड़े पूंजीपति हो उनकी पूंजी निरंतर बढ़ी है इस आर्थिक संकट में चाहे जीडीपी नीचे गिरे यहां तक की जो अभी ये अर्थव्यवस्था इतनी गिरी है इस लॉकडाउन के समय में उसमें भी बड़े बड़े पूंजीपतियों का लाभ बढ़ा है और छोटे उत्पादक नष्ट हुए हैं तो ये छोटे उत्पादकों के नष्ट होने की दिवालिया होने की कंगाल होने की जो प्रवृत्ति है ये पूंजीवाद का अनिवार्य नियम है तो पूंजीवाद के रहते छोटे उत्पादकों का भविष्य उज्जवल नहीं है तो छोटे उत्पादकों को आखिर में पूंजीवाद के खिलाफ तो लड़ना ही पड़ेगा पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने के बाद ही लेकिन उसके लिए मजदूर वर्ग की ताकतों का सक्षम होना जरूरी है तो इसलिए अगर ये आंदोलन किसी तरह से अभी खत्म भी हो जाए रुक भी जाए, या सरकार इन तीन कानूनों को वापस ले ले, या कुछ और लालच देके किसानों के हिस्से को संतुष्ट कर दे तब भी ये स्थिति हल होने वाली नहीं है ये संकट बढ़ेगा और संकट बढ़ेगा तो जैसे ये सोता इस इसके पीछे भी कोई देश भर में कोई एक संगठन तो नहीं है सोता तो जो रोष है असंतोष है आंदोलन खड़ा हुआ है तो अगर ये आर्थिक संकट बढ़ता जाएगा तो ये विक्षोभ बढ़ेगा और इससे भी मजबूत आंदोलन और भी बड़े पैमाने के देशव्यापी पैमाने के आंदोलन निश्चित रूप से खड़े होंगे उसकी एक और वजह यह है कि कम से कम कुछ साल पहले तक जो गाँवों से कंगाल होते किसान थे उनको शहरों में रोजगार के लिए जाने का एक उपाय था लेकिन पिछले पांच साल की नीतियों ने वो उपाय भी बंद कर दिया है वो विकल्प भी बंद कर दिया है बल्कि नोटबंदी के बाद से लगातार बेरोजगारी की दर बढ़ती गई है और खासतौर पर तो इस कोरोना लॉकडाउन में हमने देखा बड़े पैमाने पर लोगों को शहरों से गांव की तरफ वापस जाना पड़ा तो ना खेती में उपाय है छोटे उत्पादकों के सामने और ना ही उद्योग कारोबार में वैकल्पिक रोजगार है सब लोग क्या करेंगे तो कोई भी कितना भी दमन हो कितना भी लोगों को बहकाया जाए कितना भी फेक न्यूज हो कितना भी झूठा प्रचार हो कितना भी राष्ट्रवाद से लेके ए, का ए, प्रचार किया जाए जो हमारा वास्तविक जीवन की दुख तकलीफ है लोगों के सामने वो दुख तकलीफ को भुलाया नहीं जा सकता और इसलिए स्वतः स्फूर्त आंदोलन सशक्त आंदोलन खड़े होते ही रहेंगे ये हम लोग भविष्य में देखेंगे जी तो आप का भी कहने का ये आशय है कि ये जो आंदोलन इतने बड़े पैमाने पर और इतनी पूरी मतलब कई कुर्बानियों के साथ में चल रहा है तो क्या ये स्तर का स्तर आपको नहीं लगता कि ये जो दूरगामी परिणाम है इसके जो उस पर बहुत बारीकी से नजर नहीं रखकर या तात्कालिक जो तीन कानून है सिर्फ उन्हीं पर फोकस किए हुए हैं तो जबकि हमें दिख रहा है की बाद में भी स्थितियाँ पहले जैसी ही होनी है तो क्यों नहीं अभी से ही हम ऐसी मांगे उसमें शामिल करें तो आ, किसान जो आंदोलनरत हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आ, वो अपनी रणनीति में क्या बदलाव लाएं ये आप क्या उनको कहना चाहेंगे नहीं मेरा कहना है कि किसान तो आंदोलनरत हैं और आंदोलन से बड़ी राजनीतिक शिक्षा का स्कूल दूसरा कोई नहीं है आंदोलन और संघर्ष ये जनता की शिक्षा के सबसे बड़े माध्यम है तो अपने आंदोलन और संघर्ष जो किसान कर रहे हैं और बहादुरी से कर रहे हैं ये इनको भारतीय जो व्यवस्था है आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था है पूंजीवाद है इसके बारे में सबसे बड़ी शिक्षा ये उनके अपने संघर्षों से ही उन्हें मिलने वाली है कि ये जो तथा पूंजीवादी जनतंत्र है जनता का शासन नहीं है ये पूंजीपतियों का शासन है और खुद किसान अपने अनुभव से किसी कम्युनिस्ट में जाके उनको समझाया है ऐसा नहीं है हम लोगों ने जाके उनको ये शिक्षा दी है ऐसा नहीं है किसान अपने वास्तविक जिंदगी के कटु अनुभवों से यहाँ तक पहुंचे हैं कि ये सरकार कारपोरेट की सरकार है वो इन शब्दों में बोल रहे हैं लेकिन ये शब्द दिखाते हैं कि उनमें एक स्वतः चेतना पैदा हो रही है की ये पूंजीवादी व्यवस्था हमारे व्यवस्था नहीं है इसलिए मेरा जो कहना है आपके सवाल के संदर्भ में दूरगामी मजदूर वर्ग और उसके जो है, उसकी जो समूह उसकी पार्टियां हैं उनको देने की जरूरत है कि किसान तो अपने अनुभवों से यहाँ तक पहुंच गया है और इससे आगे भी ये संघर्ष उसको सिखाएगा की उसका वास्तविक मुक्ति किधर है लेकिन असल में ये भारत के जो तमाम वमपंथी समूह हैं उनको अपने घिसे पिटे दायरों से निकलकर अपनी पुरानी जो रटी रटाई अवस्थितियां हैं पिछले 40 50 60 साल से उनसे आगे बढ़कर और जो रस्म अदायगी वाले जो विरोध और प्रदर्शन हैं उनसे आगे बढ़कर उनको एक सामूहिक एक संयुक्त संघर्ष में कैसे उस संयुक्त शक्ति को पैदा करें कैसे संयुक्त आंदोलन में आए उनको उस पर विचार करने की जरूरत है संयुक्त शक्ति को देने की जरूरत है ताकि मजदूर वर्ग किसानों को वास्तविक संदेश दे सके मजदूर वर्ग ना सिर्फ अपने सवालों को लेकर अपने ना सिर्फ अपने आर्थिक सवालों को लेकर बल्कि पूंजीवाद से अपनी शोषण मुक्ति के लिए लड़ाई को तेज करे वर्ग संघर्ष को तेज करे और किसानों को भी बताए की आपकी मुक्ति हमारे साथ है सिर्फ जी आ, मजदूर और मेहनत कश किसान मिलकर ही पूंजीवाद से मुक्त हो सकते हैं ये, ये संदेश हमें मजदूर वर्ग और उसके समूहों को देने की जरूरत है और ये संदेश की बात नहीं है ये हमारा सारी वामपंथी शक्तियों से ये अनुरोध है कि वो खुले दिमाग से अपनी अवस्थितियों पर विचार करें और एक सशक्त संयुक्त आंदोलन का निर्माण करने के प्रयास में जुटे ये हमें वामपंथी शक्तियों से कहना चाहिए उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है जी तो हती अभी आ, हमें लगता है बहुत सारी बातें आ गई हैं चर्चा में तो अंत में चलते चलते कुछ बातें छूट गई हैं तो आप उसको बोल सकते हैं या अभी जो हमने सुप्रीम कोर्ट की हालांकि अपने उस पर कुछ कुछ बात रखी भी अगर आप उसमें और कुछ बात रखना चाहें कि ये जो कमेटी बनाई गई है इसको लेकर आपकी क्या राय है और इससे क्या उम्मीदें हैं और क्या संभावनाएं हैं आपको क्या स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं इस कमेटी के चलते किसान आंदोलन अं� पर इस कमेटी का क्या फर्क पड़ेगा और और कोई बात अगर छूट गई है पूरी चर्चा में अगर आप उसको जोड़ना चाहें इसके साथ में तो आप बता सकते हैं कमेटी का दाव तो मुझे लगता है कि जो प्रयास किया था शासक वर्ग ने वो काफी हद तक असफल हो गया है क्योंकि उसके पीछे निहित इरादों को नीयत को सिर्फ किसानों ने नहीं, नहीं बल्कि पूरे देश के आम लोगों ने समझ लिया है इसलिए उससे जो शासक वर्ग करना चाहता था मुझे लगता है उस कमिटी के माध्यम से अधिक कुछ हुआ नहीं हाँ अभी ये जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अभी फिर से जो दूसरी दिल्ली पुलिस ने जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई हुई है उस पर क्या होगा सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा तो वो एक देखने का है तो उस बारे में तो मुझे इतना ही लगता है की इससे नहीं होने वाला है दूसरी बात है की हमने लगातार यही कहना चाहिए कि पूंजीवादी एक बात तो मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि कम से कम वामपंथी आंदोलन को अब वो अर्धसामंतवाद और वो सब बातों से छुटकारा पा लेना चाहिए देश का छोटे से छोटा किसान आम किसान जो किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं है संगठन में नहीं है वो भी समझ गया है कि वो पूंजीवादी बाजार में है और सवाल उसके सामने लाभ का है उसकी पूंजी कितनी है और उसको दाम कितना मिलता है और उससे लाभ कितना होता है या हानि होती है तो ये तो एक आम किसान भी इस बात को समझ गया है यहाँ कोई सामंती व्यवस्था में नहीं है वो पूंजीवादी बाजार में है और पूंजीवादी शोषण में है और पूंजीपति वर्ग उसका शोषण कर रहा है इसलिए वो सामंतवाद, धर्म सावंतवाद और कितने परसेंट सावंतवाद है कितने परसेंट पूंजीवाद है उससे कम से कम वामपंथी आंदोलन को मुक्त हो जाना चाहिए और हम जिस व्यवस्था में हैं उसका गंभीरता से विश्लेषण करते हुए उसके अनुसार अपनी रणनीति रणकौशल को सही से विचार करते हुए तय करना चाहिए ये कम से कम हमें अब सारी वामपंथी शक्तियों से ये उम्मीद करनी चाहिए कि हम आम जनता से भी पीछे रहेंगे क्या चेतना ने सामंतवाद सामंतवाद की बात करते हुए तो ये इतना जरा सभी वामपंथी शक्तियों से अनुरोध है की वो विचार करें अमंतवाद की चर्चा आप छोड़ें हम लोग पूंजीवाद में हैं और ये भारत का एकाधिकारी पूंजीपति वर्ग है जो हमारे सामने इस देश की तमाम मेहनत के चिंता के सामने शोषक के रूप में खड़ा हुआ है उससे मुक्त होने की रणनीति और रणकौशल पर हमें विचार करना चाहिए जी बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी हमारे श्रोताओं को आपने बहुत सारी बातें बताई चर्चा बहुत सारे पहलुओं पर हुई इस आंदोलन के बहुत सारे पहलुओं पर मुझे लगता है इसको इससे हमारे श्रोताओं को बहुत लाभ मिलेगा आप हमसे बात की आपने आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए जी शुक्रिया जन मन की बात जन मन की बात जन मन की बात जन मन की बात मेहनत कश आवाम के हक और अधिकारों की बात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 या ईमेल के माध्यम से सहकार रेडियो एट जी कॉम आरोप भेजें अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू कॉम आरोप विजिट करें जन मन की बात